नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ है बीके शामली जी जिनको हम काफ़ी समय से सुन रहे हैं काफ़ी एपिसोड्स उन्होंने बताए हैं रागों के ऊपर तो आज एक विशेष राग लेकर आप सभी के साथ आए हैं तो आज का राग है वृंदावनी सारंग तो इस राग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और कुछ इसके ऊपर बंदिश है वो भी सुनेंगे और किस तरह से ये राग जो है बना इसके पीछे का रास क्या है कब और कैसे गाया जाता है वो सारी बातें हम बीके शामली जी से सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से बीके शामली जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के समय नमस्कार जितना सर श्रोताओं है उसका सबको कर नमस्कार करती हूँ तो आज जो हम चर्चा करेंगे वृंदावनी सारंग के ऊपर ये जो राग है काफी की है अच्छा।, अच्छा हमने पहले काफी के बारे में बहुत चर्चा की है इसमें एक जो है गा और नी कोमल है बाकी सब जितना सर है बाकी शुद्ध है तो ये जो राग है काफी ठाटकी है और ये वृंदावनी सारंग ये जो सारंग है सारंग एक वराइटीस है गीत में जो होता है कोई कोई गाना जैसे मल्लर की होता है सारंग होता है कानड़ा इसमें जैसे हम देखते हैं ना कोई इंडियन है कोई पाकिस्तानी है कोई मद्राजी है इंडिया में भी देखते हैं कोई अफ्रीका से कोई आते हैं काले हैं गोरे हैं कोई कुछ होता है ना तो ऐसे ही होता है ये सारंग अंग एक होता है इसमें जो है बहुत सारे ढेर सारे गीत प्रचलित हैं जैसे इसमें मधुवती सारंग है गोर सारंग है शुद्ध सारंग है मियाँ की सारंग है जैसे हम प्रचलित हैं मियाँ मल्लर की तो वो भी है तो इसके साथ नज़दीक मिलते जुलते हैं तो वृंदावनी सारंग के साथ लगभग जितने सारे सारंग की जो राग है जितने सारे होता है एकदम नज़दीक होता है इसके साथ थोड़ा थोड़ा इधर उधर मिलते हैं जो राग है तो ये जो राग है काफी ठाठ की है तो इसमें दो नी यूज होता है शुद्धी कोमल नी जैसे काफी ठाठ में क्या होता है खाली कोमल नी यूज होता है लेकिन ये जो राग है ये राग में आरोहण में शुद्ध नी और अवरोहन में कोमल नी यूज होता है ये सौर होता है और बाकी जितना सौर है शुद्ध सर सब लगता है हाँ लेकिन आने के टाइम कोमल नी जाने के टाइम शुद्ध नी और इसमें गा भी भी नहीं नहीं है है और धा अच्छा ये दो स्वर जो वर्जित है ये जो जाति हो गया तब और का है सारे सानी पामा रेसा इसमें गा भी नहीं है धा भी नहीं है जहाँ तो से देखते हैं काफी ठाठ में हम गा भी है नी भी है तो इसमें गा वर्जित है लेकिन जब हम करते है काफी ठाट की क्यों है थोड़ा सा टचिंग तो होता ही है लेकिन वो मालूम नहीं पड़ता मालूम नहीं पड़ता है चलो कोई बात नहीं इसके साथ जैसे मियाँ महिला नजदीक राख है इसमें मियाँ की सारंग जो है नजदीक है उसमें गा यूज होता है ये सर जो है सब है खाली धा और गा यूज होता है जाने के टाइम नी सुधनी आने का टाइम कोमलनी लेकिन गा और धा यूज होता लेकिन एकदम नजदीक का राग जितने सारे सारंग शुद्ध सारंग वृंदावनी सारंग या मधुमती सारंग या मियाँ की सारंग मिया मलक की सारंग के साथ ज्यादा हैं है नहीं। नहीं। तो अभी देखते हैं इसके बाद जो है रे और समी जो है वो है और समय जो है दोपहर का राग है अच्छा दोपहर दोपहर में ये जो होता है क्यूँकी इसके जो निचड़ है थोड़ा चंचल हटके कटते है चंचल प्रकृति का है अच्छा है बहुत सुंदर है ये राग तो हम करते हैं देखते हैं कैसे इसको करना चाहिए शुरू करते हैं नी स रे माँ पानी सा नी पा मे सा हमने पहले किया कि यूज़ किया नी से शुरू किया कोई कोई राग नी से शुरू करते हैं तो अच्छा लगता है उसका जो रूप परस्फुट हो जाते हैं और भी रेखा ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं इसलिए हमने पहले नी यूज़ किया शुद्ध नी नी सारे मारी पा नी सा नी सारी माँ पा पानी पा मा पानी सा हमने अभी अभी क्या किया नि मारे, मारे, मा पा म रे मा पी पा इसमें कोमल ने यूज किया है नीपा आने के टाइम अपने पहली बताया कि आने के टाइम कोमल पानी ये जो नी सारंग जो अंग होता है। रे मारे पारे मा पानी पानी ये इसका जो चलन है इसमें सहज होता है समझने के लिए कि ये सारंग की राग है सारंग अंग जो होता है ये राग है तो वृंदावनी सारंग में खाली पासवर्ड यूज होता है फिर से करती हूँ जी नी नि पी सा सानी पा मारी नि पा मारी सा नी नी पानी मानी निशा निसारी मारी प मारी रे, रे मा पे निसारी म रे निसारी पानी पानी जितने सारे लिसनर सुन रहे हैं उसको शायद जानकारी मिल गया कि कैसे होना है अभी इसके जो एक बंदिश बहुत अच्छा बंदिश मी सन ना बोल साम मी सन जान गई तुम रे ढन जाने रे रो संग अब कै सो हम रो संग ना बो नो साम हमी सन ना बो नो साम हमी सन ये जो बंदिश है ये की है है है है है ताल जो है, इसका है, फाक से शुरू होता है, साम के ऊपर सोम है। सोम लगता चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि वृंदावन सारंगी जो वृंदावनी सारंग जो है ये किस तरह से आप इसका आरोह आवरोह कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका जो प्रयोग है उन्होंने करके दिखाया और बाद में उन्होंने बंदी सुनाया आप सभी को तो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं ये दोपहर का राग है यानि दोपहर में इसको गा सकते हैं दो बजे तीन बजे इस तरह से आप जो है इसका प्रैक्टिस दोपहर के समय में कर सकते हैं तो चलिए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं वृंदावनी सारंग राग पर बनी हुई एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं आप सुन हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो सारंग इस पर थी। आगे बढ़ते हैं अभी फिर से हम बीके शामली जी को सुनते हैं। ये जो बंदिज आपको सुनाया ये आपको तो मालूम हो गया मा सा, सानी सा। तो इसको जो नीचा आपको मालूम ही हो गया कि इसका जो नेचर थोड़ा चंचल, चंचल का है, है।, है। हाँ। इसलिए इसको वृंदावनी सारंग जो है बहुत प्यारा सा राग है इसके ऊपर बहुत सारी पिक्चरेस हुआ, भी बहुत सारे पिक्चर तो सबके साथ एक तो जैसा नहीं होता थोड़ा मिक्स्ड भी होता है नहीं, तो फिर से ये करती हूँ एक पिक्चर की गीत भी आपको सुनाती हूँ कैसे इसको दूसरा राग के साथ थोड़ा कैसे हो कैसे मिला जाने गई तुम विंग ना बोल समीसन ना बोलो ना ने गई तू मे इसमें ये जैसे राग है वृंदावन सारा थोड़ा जो थोड़ा चंचल है ये जो बंदिश देखो कैसे इसका जो बंदिश का जो बोल है कितना अच्छा है इसका साथ कितना अच्छा मिलते जुलते हैं तो अभी हम क्या करते हैं मियाँ की सारंग जो है इसके साथ थोड़ा मिलते जुलते हैं तो एक पिक्चर आए थे गुड्डी गुड्डी पिक्चर जय भादरी थे तो उन्होंने एक जयराम जी की एक गीत है बहुत अच्छा प्यारा सा गीत देखो इसके साथ के कितना मिलते जुलते हैं कितना अच्छा है hmm, बोले रे, ते दान मिले बाबुल के घर से नित मन प्यासा नित मन तरसे से बोले रे पपी हरा बोले रे पपी हरा पपी हरा चलिए अभी आप जो है बहुत ही प्यारा सा फिल्मी गीत गुड्डी का आप सुन रहे थे जो वृंदावनी सारंग और मिक्स है। जो है लेकिन फिर भी सानिया मल्ला के साथ जो है मिक्स है, है ये गीत लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा सुनने को नज़दीक थे थोड़ा सा और जो पहले हमने गीत सुनाया वो बिल्कुल वृंदावनी सारंग पर आधारित था उसमें जो चंचलता है इसमें चंचलता कम है और जो पहले वाला गीत हमने सुनाया था वो उसमें चंचलता थोड़ा ज़्यादा है और ये राग ख़ास इसमें जो है चंचलता के लिए प्रसिद्ध हैं और इस तरह का आप जो प्रैक्टिस है जैसे कि इसमें दो राग जो है ग और द वर्जित है इसको आप ध्यान में रखिएगा और जाते वक्त शुद्ध नहीं लगता है आते वक्त कोमल नहीं आपको लगता है तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो फिर ये राग प्रैक्टिस करने में आपको बहुत आसानी होगी और आप अच्छी तरह से कर पाएंगे और दोपहर के समय में ये राग आप गा सकते हैं और इसकी और भी बहुत सारी बातें हम लोग आने वाले एपिसोड में इससे जुड़ी भी कई बातें हैं वो सुनेंगे और अभी लेते हैं इजाज़त और मैं चाहूँगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसे लग रहा है इसके लिए आप एसएमएस कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर संगीत की दुनिया लेकर मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ में तो चलिए आप सभी संगीत में महारत हासिल करें आप सभी संगीत की दुनिया के साथ जुड़े रहें संगीत को एक जीवन बनाए अपना इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और बी के शामदेव जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर रहो बोले